और निषिद्ध का त्याग करता है और अपने अंतकरण को है न संसार के छोटे छोटे पदार्थों से विरक्त करके अल्प का परित्याग करके जब महान को चाहता है जब संसारी राग को छोड़ करके और परमेश्वर से परमात्मा से जब राग का उदय होता है तब वैराग्य संसार से वैराग्य और परमात्मा की भक्ति जब उदय होती है तब वो अंतकरण को शुद्ध करती है कर्तव्य पालन से भी अंतकरण शुद्ध होता है भगवत भक्ति से भी अंतकरण शुद्ध होता है तो अब इसमें एक बात और आपको सुनाते हैं जैसे निष्ठा जो होती है ना निष्ठा अपनी बड़ी विलक्षण है वो ये चीज एक आदमी की निष्ठा है कि हम रोज गंगा स्नान करेंगे तो यदि कदाचित तो उसको बुखार आ जाए है न तो उसको सवेरे गंगा स्नान नहीं छोड़ना चाहिए जाना चाहिए उसको गंगा स्नान करने तो क्या होगा उसका बुखार बिल्कुल अच्छा हो जाएगा बोला निष्ठा में शक्ति है भगवान की पूजा का जप का संध्या वंदन का अब यदि अपनी निष्ठा बदल दी रोज रोज तो कहते थे कि हम ब्रह्मास्मि और आया बुखार है ना तो बोले कि हे भगवान दौड़ो रक्षा करो बचाओ है ना नहीं बोले असंघ हैं हम शरीर तोड़ेंगे बुखार से हमारा कोई संबंध नहीं अपनी निष्ठा से बुखार बुखार को तोड़ो तब तो तुम्हारी निष्ठा शक्तिशाली है और अपनी निष्ठा से नहीं तोड़े है ना रोज तो हम ब्रह्माष्टमी और बुखार आया तो हे हनुमान जी बुखार दूर करो है ना? नारायण है, है ना ये जो निष्ठा है ना नारायण देखो भगवान की भक्ति करते हैं रोज कहते हैं हे भगवान तुम्ही मालिक हो तुम्ही रक्षक हो है ना एक दिन कोई पाप हो गया तो क्या करना चाहिए बोले हम तो असंग है हमको पाप थोड़ी लगता है तो बेवकूफ है ना? ना। बिल्कुल है ना? जिस भगवान पर रोज तुम विश्वास करते हो है ना उससे प्रार्थना करो कि ये भगवान हमारा पाप मिटाओ अब तुम असंगता की शरण में क्यों आते हो है ना? एक जाग्ञिक है रोज अग्निहोत्र करता है, है न यदि अग्निहोत्र करने में कोई बाधा आई तो मैं असंग हूं ये सोच के अग्निहोत्र छोड़ दे तो गलत है बोला अपनी निष्ठा की शक्ति से सारे विघ्नों को दूर करना इससे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी निष्ठा पक्की है और यदि तुम अपनी निष्ठा को छोड़ करके दूसरे की निष्ठा में चले गए तो इसका मतलब हुआ कि अभी ये तुम्हारी जो चीज है ये ऊपर ही ऊपर है भीतर नहीं है तो एक बात गुरु पूर्णिमा की कहके अब आगे आपको नारायण ये सुनाते हैं आज ये मांडू प्रवचन तो ये समझो मैं पहले तो अहमदाबाद गया तो वहां संन्यास आश्रम है ना तो श्री कृष्णानंद जी महाराज जहां वहा मंडलेश्वर तो ढाई मही महीने वहां मांडू के प्रवचन की कथा करी नारा और प्रेम कुटी में आधी कथा प्रेम कुटीर में हुई बंबई में और आधी हुई संन्यास आश्रम में और वो उस समय रिकॉर्ड कर लिया गया था तो उसको फिर वो ये जो सार हैंड वाले होते हैं ना उन्होंने लिखा वो। तो, तो कुछ का कुछ लिख देते हैं उनको हमारे है ना अध्यास शब्द के लिए उनके पास कोई इशारा ही नहीं था उपाधि और उपधान शब्द के लिए उनके पास कोई इशारा ही नहीं था फिर वो टाइप हुआ टाइप होने के बाद फिर सुदर्शन जी ने उसको छोटा किया माने जो बोली हुई चीज होती है वो छापने में बहुत बड़ी पड़ती है तो उसको छोटा किया तो छोटा करने के बाद हमारे एक रंजीत राय हैं, सारा खर्च उन्होंने पहले बर्दाश्त किया ये रिकॉर्ड करने का वहां हैं वो आगरे में रहते हैं और शार्क खंड से लिखवाने का और टाइप करवाने का सब काम होने का दिल जब छपा तब यहाँ फूलचंद कागजी ने ये हमारे फूलचंद कागजी हैं ना उन्होंने चंद्रा प्रेस में अपनी ओर से वो पुस्तक छपवा दी सबसे पहले मुंबई में वही पुस्तक मांडू के प्रवचन ही प्रकाशित हुई और प्रकाशित हुई तो महाराज कहीं से कैसी चिट्ठी आवे कोई एक ने लिखा कि एक हरि बख्त जोशी हैं कलकत्ते में वो तो पांच सात विषयों के तीर्थ हैं बड़े पंडित माने जाते हैं तो उनकी चिट्ठी आई कि स्वामी जी आपने ये मांडू के प्रवचन समाधि में बैठ के लिखा है है ना और दोबारा अब आपको लिखना होए तो आप नहीं लिख सकते इसको ऐसे लिखा हो दोनों तो अच्छा स्वामी निगमानंद जी ने लिखा कि स्वामी जी ये आपका मांडू के प्रवचन तो आजकल सब साधुओं की झोली में चल रहा है ऐसे लिखा है ना ये लोग पहले इसको पढ़ते हैं और फिर वेदांत पर प्रवचन करते हैं ये बहुत अच्छी पुस्तक हुई अब हमको तो नहीं मालूम था कि इतनी अच्छी पुस्तक है।, है हम तो जैसे तोता मैना की कहानी बोलते हैं ना है ना, ना है। हमको वेदांत में जो शब्दों का आड़ है ना अवच्छेद का अवच्छिन्न है ना और अध्यस्ताधिष्ठान और उपाधि उपहेत है ना और ये प्रकारता निरूपित ये सब मालूम होता है है ना कि ये सब शब्द न हुए है, है ना तो वेदांत जल्दी समझ में आवे हमको ऐसा लगता है कि अगर इन सब शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिज्ञासुओं को समझाने के लिए वो पंडितों में शास्त्रार्थ करने के लिए तो संक्षिप्त है परंतु जिज्ञासुओं को समझाने के लिए अगर इन शब्दों का प्रयोग न किया जाए है ना बिल्कुल अपनी बोल चाल की भाषा में ये बात करी जाए तो बहुत अच्छा तो ये मांडुक के प्रवचन पूरा हो गया फिर अब जगह जगह से चिट्ठी आवे कि ये चाहिए ये चाहिए है ना कल्याण वालों ने लिखा कि लोक का बड़ा भारी कल्याण इसके द्वारा हो रहा है है ना सब साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट बड़ा भारी काम कर रहा है बड़ा भारी इससे लोक कल्याण हो रहा है कि ये है न कैसे उन्होंने प्रशंसा की चिट्ठी लिखी तो जगह जगह से जुगल किशोर बिरला ने है ना इसको अपने पाठ्य पुस्तक में रख लिया तो राजानु जम प्रशंसती यम उत्तर प्रदेश के मंत्री ने लिखा कि हमारे पास भेजो हम पढ़ेंगे तो राजानो यम प्रशंसनती यम प्रशंसती पंडिता साधो यम प्रशंसा स पार्थ पुरुषोत्तमः है ना एक और मिनिस्टर भी कहे कि हमको चाहिए शेख साहूकार कहे कि हमको चाहिए साधु कहे कि हमको चाहिए पंडित कहे कि हमको चाहिए तो समझना चाहिए कि उसमें सबके मतलब की कोई बात होगी है न <laughs> तो ये पुस्तक जो है पिछली बार न जाने कौन सा उत्सव था सन्यास जयंती का वर्षगांठ का कोई उत्सव था तो शर्मा जी ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक और इतनी बड़ी मांग होते हुए भी नहीं मिलती है हर से दास बड़ी सभा में कहा ये छपनी चाहिए है न तो शर्मा जी का संकल्प और हर का सद्भाव है ना तो इसमें अब की एक ट्रस्ट की ओर से शुद्ध रूप से ये पुस्तक छपी है इसमें किसी की सहायता बाहर से नहीं ली गई है और जितना इस पर खर्च पड़ा है उतनी इसकी कीमत रख दी गई है और ये काशी में छपी तो वहाँ विश्वम ने विश्वम्भर ने ही इसका सारा काम किया इसमें थोड़ा ये भी बताना जरूरी है कि इसमें मैंने सारा फिर से सुन लिया अब अब जब छपने गई तो सुन लिया तो जगह जगह पर बहुत से पैराग्राफ इसमें बढ़ा दिए और जो पहले छपने में और लिखने में जो गलती हो गई थी है न वो जहां तक दृष्टि पड़ी निकाल दी गई अच्छा इसके साथ एक निगमानंद परमहंस ने जो इसके बारे में भूमिका लिख के भेजी थी उन्होंने नमूना लेके भेजा था मांडू के प्रवचन की अपूर्वता वो इसमें जोड़ दिया गया तो कुछ संशोधन करके कुछ परिवर्तन करके कुछ परिवर्धन करके है ना और भूमिका सहित और पहले की अपेक्षा बड़े अक्षरों में बोला पहले अक्षर छोटे थे है न पहले पेज कम थे अक्षर छोटे थे अब बड़े अक्षरों में और जिल्द भी दो तरह का बोला एक कपड़े का जिल्द है आ, आ, ये आप देखते होंगे और एक ये क्या नाम है कागज का जल्द है है ना तो एक की कीमत लोगों ने साढ़े पांच रूपये रखी है कागज वाले की और कपड़े वाले की छह रूपये रखी है ये पुस्तक आज पुनः प्रकाशित हो रही है इसका एक ट्रस्ट है बोला और उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं ये हमारे देवी दयाल फर्म के मालिक नाम इनका? स्वामी स्वामी हरिकृष्णदास जी स्वामी ये ये ये हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और बल्लभदास मरीवाला और ये हमारे कामदार भाई और रतन सिंह भाई हेमलता लक्ष्मी हैं? हैं? हाँ, हाँ, ये जानकी प्रसाद जी संरक्षक है ट्रस्टी नहीं मैं के है मैं ट्रस्टियों का नाम ले रहा हूँ ट्रस्ट संरक्षकों में तो बहुत लोग हैं न पचास से के अब करीब 50 के अरीब करीब उसके संरक्षक हैं जिसमें जुगल किशोर बिडला भी हैं ग्वालियर की महारानी भी हैं ये हमारे लक्ष्मण प्रसाद पोदार भी हैं जानकी प्रसाद पोदार भी हैं और ये सब यहाँ के जो लोग हैं उनका तो नाम क्या लेना तो वो ट्रस्ट कायदे से रजिस्टर्ड है और उसमें जो आमदनी होती है जो खर्च होता है वो उसके जिम्मे रहता है ये पुस्तक बेच के हमारे पास रुपया नहीं आता है वो है ना ये ट्रस्ट के पास जाता है नहीं तो कई माताएं जो है ना वो ये समझती हैं है ना कि ये पुस्तक खरीद लो तो स्वामी जी के पास भेंट पहुंच जाएगी तो नारायण है, है न ना? नहीं तो हम पुस्तक बेच के भेंट नहीं लेते हैं बोला <laughs> और नारायण और भी फूलचंद कागजी और कृष्णदास हमारे कृष्णदास गोविंद राम सिंधी प्रेमानंद दादा ये भी ट्रस्टी हैं है ना मैं नहीं हूँ सर बोला <laughs> मैं ट्रस्टी भी नहीं <laughs> <laughs> हूँ हाँ अब देखो हर दास जी कहते हैं कि घाटे में चल रहा है पर ये हम जानते हैं कि जो घाटा पड़ता है वो ये लोग पूरा कर देते हैं बोला तो, तो ये मांडू के प्रवचन अब आज बनारस से छप के आ गया है अच्छा पहली प्रति इसकी शर्मा जी को हाँ, हाँ, हाँ, हाँ ब्राह्मण को पहले प्रति शर्मा हाँ। जी को पहले प्रति युज्यते न तु तत्वतो सो हिमा जन्म युज्य जायते असतो म नैव युज्यते तत्व नुज्य बंध्या तत्व मयया जायते अदयजथास्वया भासम स्पंदते मयया मन तथा जाग्रदयाभासम स्पंदते मयया मन अवयच दयाभासम मनने नशय तथा जाग्र संशय मनो दृश्यद्वैत युत्चित सचराचर मनसो हम भाव नैवो न वेदांत में केवल तीन बात कट जाने की है एक तो अनात्मा में सत्यत्व बुद्धि अनात्मा माने जो अपने स्वरूप से जुदा है उसको अनात्मा बोलते हैं तो उसमें सत्यत्व बुद्धि न रहे और दूसरे अनात्म तादात में अपने से जुदा जो चीज है अनात्मा है उसको मैं न समझना बोला उसको मैं समझना जो है ये कट जाए दो बात और तीसरी बात क्या है का अपने स्वरूप को ब्रह्म न जानने के कारण ही तो अनात्म तादात्म्य होता है और अनात्मा में सत्य तो भ्रांति होती है तो न अपने आप को जान करके अज्ञान को काट देना कुल तीन ही बात है चौथी बात नहीं है और यदि इसमें से एक कट जाए आत्मा की ब्रह्मता का अज्ञान माने आत्मा स्वयं सिद्ध ब्रह्म है बनाना नहीं है ये ध्यानवान से नहीं बनता है बोला ये उपासना से नहीं बनता है ये किसी की कृपा प्रसाद से आत्मा ब्रह्म नहीं होता है हैं ये जो बनावटी ब्रह्म होते हैं बोले सिर पे हाथ रख दो ब्रह्म हो गए नाराज महाराज नजर में से मारी ताकत ओ तो नजर में से पिचकारी मारी और ब्रह्म हो गए तो ये जो शक्तिपात की बात आती है ना शास्त्रों में वो वेदांत शास्त्र की नहीं है वो तंत्र शास्त्र की है बोला उसको हम जानते हैं ऐसा आप नहीं समझना कि हम नहीं जानते हैं उसको परंतु वो तंत्र शास्त्र की प्रक्रिया है वो उपासना शास्त्र की प्रक्रिया है और इस तरह से जो आगंतुक शक्ति आवेगी वो थोड़े दिनों बाद क्षीण हो जाएगी वो रहेगी नहीं वो शाश्वत नहीं है इसलिए आत्मा स्वतः सिद्ध स्वयं यथार्थ रूप में ब्रह्म है इस बात को न जानना अज्ञान है और इस अज्ञान के कारण जो दृश्य वस्तु है उसको हम अपना मैं मान बैठते हैं है। और जिससे मान बैठते हैं उसको और उसके रिश्तेदारों को सच्चा मानने लगते हैं ये तीन अज्ञान की अज्ञान और उसके कार्य की बस ये तीन ही स्थिति है समझो बहुत थोड़े में ये कटने वाली चीज है हाँ दूसरे को मारने के लिए इतना पढ़ने लिखने की जरूरत पड़ती है वो है ना दूसरे को मारने के लिए तलवार काफी नहीं है बंदूक काफी नहीं है निशाना ना लगे अपने को मारने के लिए तो सुई काफी होती है इसलिए ये ज्ञान कठिन भी नहीं है तो अब देखो नेति नेती यह नहीं यह नहीं इस तरह से अशेष विशेष का निषेध करके जो शेष रह गया सो परिच्छिन नहीं है क्योंकि वो दृश्य नहीं है दृश्य से विलक्षण है जो दृश्य होगा वही परिच्छिन होगा जो दृश्य नहीं होगा वो परिच्छिन नहीं होगा तब तो अपनी अपरिच्छिन्नता को काटने के लिए कोई युक्ति ही नहीं है और कहो कि सृष्टि हुई तो वो तो जादूगर की सृष्टि के समान वर्णन होने पर भी सृष्टि श्रुति संगत हो गई आत्मा माया से ही अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है इंद्रो माया भी पूर्व रूप ही है, यते। और नेह नानास्तिक किंचन श्रुति नानात्व का निषेध करती है और नानात्व की जो कल्पना है श्रुति स्वयं बारमवार उसका निषेध करती है और अद्वैय तत्व का निर्णय करती है इस प्रकार ये निर्णय हुआ कि सद्वस्तु जो परमात्मा है वो तो अद्वैय सत्य है अखंड सत्य है नारायण और ये जो जन्म दिखाई पड़ता है ये वास्तविक नहीं है आप व्यवहार में वास्तविक शब्द का जैसा प्रयोग करते हैं ना वैसा वेदांत में नहीं होता है उसको भी समझना पड़ता है है ना? जैसे आपके सामने एक नकली हीरा हो और एक असली हीरा हो तो असली हीरा को क्या बोलते हैं वास्तविक हीरा और नकली हीरा को है ना? अवास्तविक मिथ्या हीरा बोलते हैं ये कहो कि हीरा मालूम न पड़ता हो क्या नकली हीरा दिखाई नहीं पड़ता नकली हीरा दिखाई पड़ता है परंतु वो असली नहीं है इसी प्रकार ये नकली जन्म मालूम पड़ता है लेकिन ये असली नहीं है ये नहीं कि जो न मालूम पड़े सो मिथ्या ऐसा नहीं है मालूम पड़ने से कोई मिथ्या चीज सच्ची नहीं हो जाती सतो ही माया जन्म युज्यते न तू तत्व ये प्रसंग उठाया ये जो सृष्टि का जन्म हुआ वो सत से सृष्टि का जन्म हुआ कि असत से सृष्टि का जन्म हुआ तो ये बात कहेंगे कि असत से तो सृष्टि का जन्म बिल्कुल हो ही नहीं सकता बोले ये बंध्या, बंध्या तो ये बंध्या पुत्र के पुत्र जा रहे हैं क्यों कुछ बात झती है अरे जब बंध्या पुत्र कोई था ही नहीं तो उसका पुत्र कहां से होगा ये बंध्या पुत्र के पुत्र जा रहे हैं बिल्कुल गलत है कहे खरगोश के सिंह का धनुष बनाए हुए है हैं कहीं खरगोश के सिंह होती नहीं तो उसका धनुष कहां से बनेगा का इन्होंने आकाश की नीलिमा से अपने कपड़े रंगे हैं जब आकाश में नीलिमा होती नहीं तो उससे कपड़े कहां से रंगे जाएंगे खपुस पत्र तो से खरा आकाश कुसुम से इन्होंने अपना मुकुट बनाया ओ, है ओ नारायण आकाश में फूल ही नहीं होता तो उससे मुकुट कहां से बनेगा तो असल में ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है इसमें दुख किसको होता है जो इसको बनाए रखना चाहता है या इसमें से किसी हिस्से को अपने सामने आने से रोकना चाहता है आप इस बात को तो बिल्कुल ठीक ठीक समझ ना? जो ये दुनिया में कोशिश करता है कि जो सुख हमारे पास आया ना नोट के बंडल आए तो अब ये बने रहे जाए नहीं तो अगर ये कोशिश करोगे तो तुमने समझो वो नोट का बंडल अपने घर में नहीं रोका है वो दुख रोका है उसके फूट निकलने में थोड़ी देर लग सकती है तो त्रिविर बल सही त्रिविर मास सही त्रिविर पक्ष थोड़ी देर लग सकती है लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि वो जाएगा साढ़ जाएगा एक हमारे मित्र हैं वो जबलपुर है बड़ी मुश्किल से बिचारे को एक बार 600 रुपए के नोट मिले जिंदगी में तो उन्होंने कहा कि अच्छा 600 इकट्ठे आ गए तो इनको आगे के लिए रख लें तो एक टीम के डब्बे में उस नोट को रखा और रख के माटी में गाड़ दिया जब माटी की सील आई तो डब्बा सील गया और चार महीने के बाद निकाला तो नोट नहीं हो तो पानी था वो छे सौ भी बेचारे के चले गए तो ये दुनिया में जब हम सुख की धारा को रोक रखना चाहते हैं तब वो तकलीफ देते हैं और जब हम चाहते हैं कि दुख की धारा हमारे जीवन में आवे नहीं है ना तब तकलीफ होती है गंगा जी बह रही हैं कभी फूल बहते हुए आए नारायण है कभी मुर्दा बहता हुआ आया तो ये जीवन की गंगा बह रही है इसमें कभी अपने अनुकूल आता है और कभी अपने प्रतिकूल आता है इसको हमेशा से सहते आए हो और हमेशा सहना पड़ेगा कालिदास का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है नीचे इर्गच्छत्य परिचदसा दशा चक्र ने मिक्रमेण कश्यई कांतम सुखम उपनतम दुखम एकांत तो नीचे इर्गच्छत्य परिचदसा दशा चक्र नेमिक्रमेण दुनिया में कौन ऐसा है बताओ ना एक का नाम लेकर के बताओ है कि जिसको केवल जीवन में सुख ही सुख मिला हो क्या राम के बाप नहीं मरे है क्या राम का भाइयों से वियोग नहीं हुआ क्या राम की पत्नी का हरण नहीं हुआ है क्यों राम की आंखों के सामने क्या उनकी पत्नी धरती में नहीं समा गई श्री कृष्ण के मां बाप भाई बेटे है ना अपने बेटे हो भागवत ने तो लिखा है कि मारा उन्होंने बोला भागवत की बात कहता हूं बोला दूसरे की नहीं भागवत की यह बात लिखी है कि भागवत में कि अपने बेटों को खुद कृष्ण कृष्ण को अपने हाथों से मारना पड़ा जिनको पढ़ना हो वो भागवत के ग्यारहवें स्कंध में है ना जहां जदुवंश का नाश है ना उसको पढ़ ले ये सप्ताह करने वाले नहीं सुनाते हैं है हाँ सप्ताह करने वाले ये बात नहीं सुनाते हैं भक्तों को सुन के तकलीफ होगी महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण और बलराम के शरीर का दाह किया गया भागवत में जरा उसका अर्थ बदल दिया जाता है है ना हमको श्लोक याद है महाभारत का अब ना स्वर्गारोहण पर्व में जहां वर्णन है हा तथा शरीर तथा शरीर रामस्य वासुदेवस्ो भयो अन्विष्य दाहयामा स पुरुष ही वासुदेव और राम दोनों के उभयो भी है बोला साथ ही साथ उभयो भी है नहीं तो कोई अर्थ ऐसा कर दे कि वासुदेव रामस्य है ना कोई ऐसा अर्थ कर दे उसमें उभयो पड़ा हुआ है उभयो अन्विष्य दाहयाम आस पुरुष श्री कृष्ण की पत्नियों को डाकू लूट ले गए हम आपको यह बात सुनाते हैं कि संसार में दुखी कौन होता है कि जो चाहता है कि दुख की धारा हमारी ओर न आवे जो चाहता है कि सुख की धारा आके हमारे घर में टिक जाए अरे ये तो बहता पानी है भाई है ना दुख की धारा भी बह जाने दो सुख की धारा भी बह जाने दो और ये आत्मदेव जो हैं, ये तो अचल चट्टान की तरह बैठे हुए हैं ये तो कूटस्थ हैं, ये तो तटस्थ है ये सद वस्तु आत्मदेव जो हैं, ये सद यही जगत में रहने की प्रक्रिया है अब बोले भाई दुनिया ना सवान है ये बात कैसे समझे तो श्रीमद्भागवत में जुक्ति बताइए कैसे समझना संसार को प्रत्यक्षेणा निगमेनात्मसंवेदा संविदा निसंगो वद संसार विचरत व्यवहारेत यह संसारे जगते इस जगत में कैसे व्यवहार करें बोले निसंग होकर व्यवहार करें असंग होकर व्यवहार करें बोले असंग किस युक्ति से हो बोले आद्यंतव दशज ज्ञात्वा दृश्यम जगत असत आद्यंतवत्वात् स्वप्न तो दृश्यवात ये जो दुनिया देख रही है ये असत है क्यों आद्यंत वत्वात इसकी आदि भी है और इसका अंत भी है जिस जिस चीज का आदि होती है जिस जिस चीज की आदि होती है और जिस जिस चीज का अंत होता है ना उसको असत्य बोलते हैं देखो असत्य की हमारी परिभाषा ही है ना जैसे स्वप्न में जो आदमी आके मिलते हैं उनकी आदि भी होती है और वो बिछुड़ जाते हैं उनका अंत भी होता है तो जैसे स्वप्न की के दृश्य में मिलने वालों की आदि और अंत दोनों होता है और वहां समुद्र की आदि और अंत दोनों है वहां आकाश की आदि और अंत दोनों है वैसी इस संसार में जो फरा सो जरा जो बरा सो भूताना जो आया सो जाएगा और जो प्रज्वलित हुआ वो बुझ जाएगा एक बार एक, पा, एक बार राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं और दूसरी बार उनको सेना पकड़ के जेल में डाल देती है और एक बार जेल में होते हैं और बाहर निकल कर फिर राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति फिर प्रधान ये संसार का यही नियम है ना तो किस युक्ति से समझना संसार को तो बोले प्रत्यक्ष पहले तो प्रत्यक्ष देखो घड़ा फूटता है मनुष्य मरता है, है ना। ये नत्यक्ष है प्रत्यक्षण प्रत्यक्षेण घटादि प्रत्यक्षेण घटादि प्रत्यक्ष असात् आद्यंतवत्वात बोले आत्मा जन्नव तम जहा आत्मा अनुमान झूठे ही लगाते हैं प्रत्यक्ष में क्या बोले पृथ्वी का पृथ्वी भी असत है क्यों पृथ्वी असत है ना, ना? साव होने के कारण जैसे घड़े में हिस्से होते हैं टुकड़े होते हैं वैसे धरती के भी टुकड़े होते हैं है ना मिट्टी के डले होते हैं चप्पा चप्पा धरती होती है कण कण धरती होती है जैसे घड़ा टूट जाता है उसी तरह एक दिन धरती भी फूट जाती है सहवत घटाधिवत पृथ्वी भी असत है क्यों सवय होने के कारण घटादि के समय अनुमान निगम बोले आकाश निगम आकाशादि श्रुति में आकाश की उत्पत्ति और आकाश का नाश लिखा गया है तस्मादाय तस्माद आत्मा आकाशसंभूत आकाशाद वायु तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे सारी दुनिया मरेगी आकाश भी मरेगा हो आकाश भी मरेगा पाताल भी मरेगा नरक भी मरेगा स्वर्ग भी मरेगा है ना ब्रह्माणी सहित ब्रह्मा का पता नहीं चलेगा जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई निगम है ना आत्मसंविदा प्रकृति आदि आत्मानुभूति से देखो प्रकृति का बाद हो जाएगा अपने आप को ब्रह्म के रूप में अनुभव करो सपा चम एव इदम सर्वम प्रकृति नाम की कोई वस्तु ही नहीं ये बार तो अब अपना आपा बोले कि अच्छा इसी अपना आपा इसी सदात्मा से ये सृष्टि पैदा हुई है बोले देखो भाई पैदा कैसे हुई है उसने पैदा किया है कि वो सृष्टि के रूप में पैदा हुआ है तो यदि उसने सृष्टि पैदा किया है तो एक सृष्टि और एक वो दो चीज हो गई और यदि वो सृष्टि हो गया है तो खुद वो क्या हुआ वो बदल गया है ना वो बदल गया तो बदला तो है नहीं तो ये कहना पड़ेगा कि सतो ही माया जन्म जुजते जैसे एक नट है जादूगर है आजकल तो लोग चमत्कार को है ना बड़ा बड़ी भारी चीज मानते हैं ये एक पाल ब्रंकन था ना पाल त्रंटन तो वो आया था यहां साधुओं की खोज करने तो उसको दो ही साधु ज्यादा बचे एक तो बनारस का जादूगर यही नाम है लिखा है उसने अपनी पुस्तक में गुप्त भारत की खोज जो पुस्तक उसने लिखी है उसने बनारस का जादूगर यही शीर्षक से वो परिच्छेद लिखा है वो तो महाराज चिड़िया मर जाए उसको उड़ा दें चिंदा कर दें वो जो गंध चाहो वो गंध वहां फैला दें अपनी आंख में चाहे जो चीज दिखा दें बनारस का जादूगर तो उनका नाम था गंधी बाबा पंडित गोपीनाथ कविराज के गुरु विशुद्धानंद जी महाराज है ना? मैं छह बरस आठ बरस रहा हो बनारस में और वो जिंदा थे उस समय और उनके दरवाजे पर से हम बनारस छाव नहीं आते जाते थे कभी उनके चौकट के भीतर पांव नहीं रखा क्योंकि हम चमत्कार को जादू का खेल समझते हैं वो तो जो उसकी जुक्ति नहीं जानता है उसके लिए चमत्कार है जो उसकी जुक्ति को जानता है उसके लिए तो बच्चों का खेल है तो मंत्र से औषधि से जन्म से और समाधि से तपस्या से तरह तरह की सिद्धियां होती हैं। वो तो जादू का खेल है अच्छा उड़िया बाबा जी महाराज के पास आया हो आ, हम लोग थे उनके पास बोले तो बाबा अच्छा चमत्कार दिखाओ तो बाबा बोले कि हड्डी मांस श्याम का ये साढ़े तीन हाथ का शरीर एक बूथ पानी में से निकला और ये देखो हंस रहा है खेल रहा है बोल रहा है सोच रहा है है ना ये तुमको अगर चमत्कार नहीं मालूम पड़ता तो दुनिया में इससे बड़ा कोई चमत्कार तुमको देखने को नहीं मिलेगा है ना ना समझ हो तुम ये चमत्कार देखो एक मूद पानी में से है न जेर से ढक दिया हो जरायु से ढक दिया जैसे जादूगर लोग एक बीज लेके कपड़े से ढक देते हैं आ, देखो तमाशा ये देखो जादू का खेल वो ऐसे जेर में एक मूद पानी ढक दिया और उसमें से ये हाथ ये पांव, ये सिर ये दिल ये दिमाग ये निकल आदू का खेल ये तुमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ता सोचता है बोला लोक परलोक वेदांत का विचार करता है हम ब्रह्मा अस्मी अनुभव करता है और तुमको ये चमत्कार ही नहीं मालूम पड़ता तुम क्या चमत्कार देखना चाहते हो कि बिना दिया सलाई की आग जला दे यही चमत्कार देखना चाहते हो है? तो बिना दिया सलाई के तो आग हम जानते हैं ऐसी कितनी चीज है ना एक चीज में दूसरी मिलाई और जाग नारा हाँ फभक जाए आग हो ऐसे तो इससे क्या मतलब हुआ तो देखो ये जो सत वस्तु है जो कभी पैदा नहीं हुई और कभी मरेगी नहीं एक बात देखो वो इस समय है कि नहीं है कभी पैदा हुई नहीं और कभी मरेगी नहीं और कहो कि इस समय नहीं है तब तो वह असत हो गई और इस समय है तो सत है। पर पैदा हुई नहीं और मरेगी नहीं जिसका कहीं और छुमारे तो दाहिने भी कुछ और बाएं भी कुछ जिसके दाहिने बाएं ऊपर नीचे नहीं और छोर नहीं बोले जो थसा ठास जिसमें अवकाश नहीं तो वो चीज जगत कैसे बनी बोले माया माया से हो माया से हो माया युजते न तो ये माया बड़ी विलक्षण होती है हमारे एक मित्र हैं उनके पास कोई एक प्रेत विद्या वाले आए प्रेत विद्या वाले प्रेत बुलाते हैं। उन्होंने कहा हम प्रेत बुला के तुमको दिखाते हैं। बाबा कोई हो तो बुरा ना माने बता हम एक घटित घटना आपको सुना रहे हैं है ना कोई प्रेत विद्या के आचार्य जहाँ हुए बुलाते उलाते हुए तो है ना उनका ठीक है उनकी विद्या दूसरी है न तो हमारे मित्र हैं अभी जिंदा हैं भला हमारे पास हैं वो ये नहीं समझना कि मर गए उनसे किसी ने कहा कि हम मरे हुए प्रेत को बुलाते हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम प्रेत को बुला सकते हो मरे हुए को तुम्हारे बाप जिंदा हैं कि मर गए तो उसने कहा जिंदा है हमारे बाप बोले जिंदा है कहा हम बुलाते हैं तुम्हारे बाप को बैठ जाओ हमारे बाप है न और भरा जो तो बुला दिया जिंदा बाप को या आत्मा बुला दिया हमने पूछा ये भले मानस तुमने किया क्या <laughs> जिंदा आदमी एक जगह बैठा है और तुमने बुला दिया उसको उसकी आत्मा बुला दी ये क्या किया बोले आत्मा वात्मा कुछ थोड़ी आती है वो तो हमने अपनी मानसिक शक्ति से उसके दिल में ऐसी कल्पना करा दी कि हमारे बाप आ गए है ना <laughs> और फिर वो बाप की तरफ से बोलने लगा बोले क्या प्रश्न है अच्छा बाप हो हमारे तो क्या नाम है तो वही हो लिख दिख, लिख दिया उसने लिख दिया कि हमारे बाप का नाम ये ये आत्मा में मैं आया हूं काज कहा हो कामुक जगह हो है ना अब उसके मन में वो लड़का जो था ना उसके मन में जो कल्पना थी सो सब लिखी गई अपने बाप के बारे में जितनी जानकारी थी सब लिख दिए उसने मैंने कहा क्या किया तुमने बोले हमने अपने मन से उसके मन को दबोचा और दबोच के कहा कि जो जो मैं कहु सो बताओ <hablando> थे थे तो ये सब बात दुनियादार लोग जो लोग खाली नॉन लकड़ी तेल में लगे हुए हैं है ना जो अध्यात्म विद्या को नहीं जानते हैं उनको ये सब बात मालूम नहीं पड़ती बोला माया सद जो है वो अगर फूट के संसार बने जैसे मुर्गी अंडा देती है वैसे अगर वो संसार को पैदा कर दे न जैसे बच्चा होता है वैसे संसार को पैदा कर दे जैसे कुम्हार घड़ा गढ़ता है वैसे घड़ा को गढ़ दे जैसे दूध दही बन जाता है वैसे अगर बन जाए तो जैसे दूध का नाश होके दही बनता है वैसे उस बनने वाले सद का नाश हो करके तब ये दुनिया बनेगी ये ये बात देखो दूध से दही बन गया बोले परमात्मा था वो जगत बन गया बोले भले मानुष दूध जब दही बनता है तो दूध नष्ट हो जाता है हमको जब ये डायबिटीज की चिकित्सा के लिए हम डॉक्टरों के पास मिले ना तो एक ने बताया कि दूध नहीं पीना कम पीना तो मैंने कहा दही बोले खूब खाना मट्टा पीना दही खाना तो मैंने कहा वो क्या चीज तो ये कही है बोले ये कही कहा है वो तो दूध में जो शक्कर थी वो दही में खटास बन गई खट्टा बन गया है ना मीठा ये गुजरात का मीठा नहीं हो गुजरात में तो कोई मीठू नाम की और चीज है ना, ना? गुजरात का मीठू नहीं नमक नहीं है ना शक्कर तो दूध में जो शक्कर थी सो दही में खटाई बन गई खटाई तो अगर ऐसे ही परमात्मा जो सत्य था वो जब संसार बना तो मिठाई से खटाई बन गया तो जैसे मिठाई का नाश हो गया वैसे परमात्मा का भी नाश हो गया ना है ना अच्छा तो इसी को परिणाम बोलते हैं इसी को विकार बोलते हैं बोला तो ऐसे परमात्मा संसार नहीं बनता बोले कैसे बनता है कैसे बनता है कि जैसे कोई नट होए और ऐसा जादू उसको मालूम पड़ होए कि वो हाथी दिखने लग जाए तो है तो नट लेकिन हाथी के रूप में दिख रहा है तो बोले कि सचमुच नट जैसे मिठाई खटाई बन गई तो मिठाई मिट गई वैसे क्या नट मिट गया और हाथी हो गया कि नहीं ये जादू का केले बाबा इसमें मिटा नहीं इसमें परमात्मा जो इसी को माया बोलते हैं हाँ। शास्त्रीय भाषा में इसी का नाम है माया माया उसको कहते हैं कि जिससे दुनिया दिखे तो सही लेकिन बने नहीं है ना नट में कोई परिवर्तन आए बिना नहीं इसमें भी कई प्रकार होते हैं ओ हो। इसमें दृष्टा की आंख को बांध देना ये एक प्रकार होता है बोला अपने रूप को जोग शक्ति से बदल के दूसरा दिखा देना ये तीसरा दूसरा प्रकार होता है बोला और न तो आंख है और न जोग शक्ति से अपने को बदले है ना कुछ मानसिक वातावरण ही ऐसा उत्पन्न हो जाए कि कुछ का कुछ दिखने लगे इसको माया बोलते हैं और यह नहीं समझना कि माया में पेट नहीं भरता माया में पेट भी भर जाता है बोला एक बार की बात है हम जबलपुर में वहां बलदेव बाघ है उसमें हम बैठे हुए एक सज्जन आए कभी की जान पहचान नहीं बोले कि स्वामी जी आप व्याख्यान में कहते हो कि सृष्टि जो है वो कल्पित है कल्पित है भला कल्पना से इतनी सच्ची सृष्टि बन सकती है जिसमें बच्चे हो ब्याह होए है, है ना जिसमें धन होए दौलत होए जिसमें कलेक्टर होए है, है ना मास्टर होए मिनिस्टर होए है, है ना सब कर कर जिसमें पैदा हो जाए है ना, <coughs> ना डॉक्टर हो डॉक्टर भाई भाई है ना कि ये सृष्टि भला कभी ए, मिथ्या हो सकती है कल्पित हो सकती है तो मैंने उसको ये दृष्टांत दिया कि ये जादूगर लोग जो हैं, वो जब अपने माध्यम को है ना अपने वश में कर लेते हैं बेहोश कर लेते हैं तो बर्फ का गोला लेते हैं है ना सलासी से पकड़ते हैं बर्फ का गोला और कहते हैं देखो ये आग है, है बर्फ बला बर्फ का टुकड़ा सबको दिखा लेते हैं कहते हैं ये बर्फ है ये आग है तो माध्यम को ऐसा लगने लगता है कि आग का गोला है बोले हाँ आग का गोला है बोले हाथ फैलाओ हाँ हम रखेंगे बोला वो कह नहीं बाबा जल जाएंगे क्या नहीं हम रखेंगे जबरदस्ती रखवा और जबरदस्ती करके उसके हाथ पर जब वो बर्फ का गोला रख देते है ना तो उसके हाथ में फफोले पड़ जाते हैं ऐसी मानस मैंने ये बात कही ये बात कही तो वो आदमी जो था देखो हम पहचानते नहीं थे उसको जैन सज्जन थे कोई और जबलपुर में हमारे पास आए थे तो वो बोले कि स्वामी जी आप कैसे हमको पहचान गए हमने तो तुमको नहीं पहचाना बोले हम तो यही काम ही यही करते हैं उसने बताया कि हमारा काम ही यही है कि हम माध्यम को अपने काबू में करके और जो चाहे सो उससे करवाते हैं हम जादूगर हैं ऐसा बताया उसने और ये काम हम बारंबार करते हैं तो माया से सृष्टि होती है इसका अभिप्राय क्या है है ना आप समझो इसमें खाना सही पीना सही मरना सही जीना सही आना सही जाना सही धनी सही विद्वान सही है नहत बड़ा था नारायण विद्वान बिलायत में बहुत बड़ा विद्वान था वो समझता था कि हमारे शरीखा विद्वान और कोई नहीं है एक दिन सो गया सो गया तो सपने में देखा कि हमारे शहर में एक और विद्वान आया हुआ है और उसने ललकार दिया कि आओ हमारी तुम्हारी है ना बस हो जाए शास्त्रार्थ हो जाए हुआ क्या शास्त्रार्थ हुआ तो सज्जन हार गए हार गए उठे तो रोने लग गए कि हारे मैं तो हार गया फिर जब स्वस्थ हुए खाया पिया स्नान किया थोड़ी देर तो उनको ख्याल आया कि वो जो विद्वान आया था वो कहां से आया था लेकिन अरे वो तो हमारा मन ही विद्वान बना था कि तब तो मैं अपने दूसरे से नहीं हारा हूँ अपने मन से ही हारा हूं ये जो दुनिया है ना दुनिया आप ये नहीं समझना जैसे कोई हमको दुख दे जाता है तो कैसा दुख है जैसे अपने दांत से कभी जीव कट जाती है ऐसा ही है अपने ही दांत है वो जैसे कभी अपने ही हाथ से तड़ाकड़ पीट लेना अपना गुस्सा आता है गुस्सा आता है तो कोई कोई अपने आप को पीट लेते हैं तड़ा तड़ पीट लेते हैं